प्रश्न तुम न जाने किस जहाँ में खो गए हम तेरी दुनिया में तन्हा हो गए तुम न जाने किस जहाँ में खो गए मौत भी आती नहीं सांस भी जाती नहीं दिल को ये क्या हो गया कोई अब भाता नहीं लूट कर मेरा जहा छुप गए हो तुम कहाँ तुम कहाँ तुम कहाँ तुम कहाँ तुम, तुम न जाने किस जहाँ में खो गए ू ने पूछा है प्रेम खोने का रास्ता है और वही प्रेम परमात्मा तक ले जाएगा जो खोना सिखाए वही प्रेमी तुम्हें परमात्मा तक ले जा सकेगा जो खुद भी धीरे धीरे खोता जाए और तुम्हें भी खोने के लिए राजी करता जाए प्रेम के मार्ग पर मिट जाना ही पाना है कठिन होता है मिटना पीड़ा होती है बचा लेने का मन होता है लेकिन जिसने बचाया उसने गमाया जो मरने को राजी है वही प्रेम को जान पाया प्रेम मृत्यु है और बड़ी मृत्यु है साधारण मृत्यु नहीं जो रोज घटती वो मर जाना भी कोई मर जाना है क्योंकि तुम तो मरते ही नहीं शरीर बदल जाता है लेकिन प्रेम में तुम्हें मरना पड़ता है शरीर वही रहा आता है इसलिए प्रेम बड़ी मृत्यु है महामृत्यु है इतने से काम ना चलेगा मौत भी आती नहीं सांस भी जाती नहीं सांस भी चली जाए मौत दिया जाए तो भी काम ना चलेगा जब प्रेम में मरने की घड़ी आती तो आदमी सोचता है इससे तो बेहतर यह होता कि शरीर ही मर जाता श्वास चली जाती वो भी कम खतरनाक मालूम पड़ता है यही तो अर्चन है प्रेम की तपस्या यही है कि प्रेम भीतर से मार डालेगा वो जो भीतर में है वो जब चला जाएगा फिर श्वास भी आती रहेगी तो भी कोई अंतर ना पड़ेगा तुम ना बचे मेरे साथ जो चलने को राजी हुए हैं वो मिटने को ही राजी हुए तो ही मेरे साथ चलना हो सकता है और स्वाभाविक है कि अगर मैं तुम्हें राजी करना चाहूं मिटने के लिए तो मैं तुमसे दूर होता जाऊं और खोता चला जाऊं तुम मुझे खोजते हुए आगे बढ़ते चले आओ और एक दिन तुम पाओ कि मैं भी खो गया हूं और मुझे खोजने में तुम भी खो गए तुम न जाने किस जहां में खो गए यही तो प्रेम की मंजिलें यही तो उसके आगे के इम्तिहान हैं सितारों के आगे जहां और भी हैं इसके अभी इम्तिहान और भी, आखिरी प्रेम का इम्तिहान यही है कि वहां प्रेमी खो जाता है और जिस दिन खोता है उसी दिन पाता है सब मिल गया इसलिए प्रेम की भाषा गणित की भाषा नहीं है प्रेम की भाषा हिसाब की भाषा नहीं है प्रेम की भाषा तो पागलपन की भाषा है दीवानगी की भाषा है मतवालेपन की भाषा है तो तरु से मैं कहूँगा बजाय ये सोचने की कि तुम न जाने किस जहाँ में खो गए बजाय ये सोचने की कि मौत भी आती नहीं सांस भी जाती नहीं दिल को यह क्या हो गया सोचो आरजू तेरी बरकरार रहे दिल का क्या है रहा न रहा सब खो जाए तो भी जो अमृत है वो तो नहीं खो जाता है वही खोता है जो खो जा सकता है और जो खो जा सकता है वो जितने जल्दी खो जाए उतना अच्छा है क्योंकि जितनी देर उलझे रहे उतनी ही मुसीबत जितनी देर उलझे रहे उतना ही समय गमाया, जितनी जल्दी जागे उतना अच्छा जितनी देर सोए उतनी ही रात उतना ही व्यर्थ ध्यान रहे कि मिटने की जितनी तैयारी होगी और मिटना पीड़ापूर्ण है इसे जानकर उतने ही जल्दी पीड़ा की रात का अंत आ जाता है जब तक तुम नहीं मिटे हो तभी तक पीड़ा मालूम होती है क्योंकि मिटना है मिटना है मिटते जाना है। जल्दी करो मिट जाओ स्वीकार कर लो मृत्यु को वो भीतर जो एक लड़ाई चलती है बचने की वो छोड़ दो फिर पीड़ा भी समाप्त हो गई छोड़ते ही संघर्ष पीड़ा समाप्त हो जाती लेकिन संकल्प आदमी का जन्मों जन्मों का कमाया हुआ है और समर्पण कठिन होता है समर्पण भी हम करते हैं तो रत्ती रत्ती करते हैं रामकृष्ण के पास एक दिन एक आदमी आया और उसने आके हजार सोने की असर्फियां उनके सामने डाल दी उनका आप स्वीकार कर लें बस मैं आपके चरणों में रखना चाहता रामकृष्ण का क्या करूँगा अब इनकी हिफाजत कौन करेगा तू एक काम कर बांध पोटली वापस और जाके गंगा में डुबा दे हमने स्वीकार कर लिया अभी यह असरफियां हमारी हैं हमारी तरफ से तू गंगा में फेंका इतना और कर इतनी दूर तू लाया इतना हमारे लिए कर दे उस आदमी को जची नहीं बात उसने कहा यह भी कोई बात हुई मगर अब रामकृष्ण को इनकार भी ना कर सका बांधी पोटली बेमन से बड़ी देर हो गई लौटा नहीं तो रामकृष्ण ने कहा क्या हुआ उस आदमी का देखो कहीं डूब तो नहीं गया कहीं ऐसा ना किया हो कि पोटली तो रख दियो किनारे हो खुद डूब मरा हो क्योंकि लोग धन को बचा लेते हैं खुद को मिटा देते हैं देखो क्या हुआ उस बेचारे का लोग गए तो देखा कि वो एक एक असरफी को बजा रहा था पत्थर पर गिन गिन के फेंक रहा था बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली थी उसने लोगों ने कहा तुम ये क्या कर रहे हो परमहंस से उन्हें बुलाया उसने कहा भाई आता हूं अब जरा पूरा गिन के जब वो लौट के आया तो रामकृष्ण का पागल इकट्ठा करते वक्त गिनते तब तो समझ में आता है फेंकते वक्त क्या गिनना जब फेंक ही रहे हैं फिर क्या गिनना तो पोटली इकट्ठी डुबा देता मगर तू छोड़ते वक्त भी गिनता रहा अगर गिन गिन के छोड़ोगे तो पीड़ा की रात बहुत लंबी हो जाएगी जब छोड़ना ही है तो बिन गिने छोड़ दो अगर छोड़ते न बनता हो तो प्रेम की फिक्र ना करो फिर ध्यान का मार्ग है फिर कोई जरूरत नहीं तब ध्यान ठीक है ध्यान ज्यादा गणितपूर्ण है तकनीक है उसमें तुम बचोगे और काम जारी रहेगा वो भी तुम्हें मिटा देगा लेकिन धीरे धीरे मिटाएगा प्रेम छलांगे ध्यान में तो धीरे धीरे व्यवस्था जमाई जा सकती है, प्रेम में कोई व्यवस्था नहीं जमाई जा सकती होता है तो पूरा नहीं होता है तो नहीं सोचो मत प्रेम के रास्ते पर तो पागल होने की हिम्मत चाहिए ही और अगर बहुत सोच विचार किया और बहुत हिसाब से चले तो न केवल देर हो जाएगी बल्कि अगर हिसाब की आदत हो गई तो किसी दिन परमात्मा सामने भी खड़ा हो जाए तो तुम अपने हिसाब में तल्लीन रहोगे तुम उसे देख देखना पाओगे रामतीर्थ कहते थे एक प्रेमी दूर देश गया है उसकी प्रेमसी राह देखती है राह देखती है फिर वो लौटा नहीं हर बार पत्र आता है कि अब आऊंगा अब आऊंगा लेकिन देर होती चली गई एक दिन प्रेमी पत्र लिख रहा है सांझ को और प्रेमी जैसा लंबे पत्र लिखते लिखते ही जा रहा है उसने आंख उठा देखा ही नहीं कि सामने कौन खड़ा है प्रेमसी ये देख के कि लौट नहीं रहा है उसे खोजती हुई उसके गाँव आ गई वो पे खड़ी है आकर लेकिन वो पत्र लिखने में तल्लीन है वो इतना तल्लीन है कि जिसके लिए पत्र लिख रहा है वो सामने खड़ी लेकिन उसे देख नहीं पाया और प्रेसी ने ये सोच करके वो इतना तल्लीन है बाधा देना ठीक नहीं उसको काम पूरा कर लेने दो वो चुपचाप खड़ी रही जब उसने पत्र पूरा किया और आँख उठाई तो उसे भरोसा न आया वो घबरा गया यहाँ कहाँ प्रेसी हो सकती है उसकी समझाओ का कोई भूत प्रे थे या कौन है उसने अभी आंखें मली उसकी ने कहा आंखें मत मलो मैं बिल्कुल वास्तविक हूं अब मैं बड़ी देर से खड़ी हूं लेकिन तुम पत्र लिखने में तल्लीन थे तुम जिसे पत्र लिख रहे थे वो सामने खड़ा है लेकिन तुम इतने तल्लीन थे कि मैंने बाधा देनी ठीक ना समझी कई बार हम हिसाब लगाने में तल्लीन रहते हैं परमात्मा द्वार पर खड़ा होता है शायद सदा ही ऐसा है हम उसी की तरफ जाने का हिसाब बिठाते होते हैं वो सामने ही खड़ा होता है कुछ इतने दिए हसरते ने धोखे वो सामने बैठे हैं यकी हमको नहीं बहुत बार ऐसा हो जाता है कि तुम कल्पना कर लेते हो अपने प्रेमी की और फिर पाते हो कल्पना ही थी सपना देख लेते हो फिर जाग के पाते हो सपना ही था कुछ इतने दिए हसरत दीदार ने धोखे कुछ अपनी ही कल्पना से इतने बार दर्शन कर लिए परमात्मा के और हर बार पाया कि धोखा है कुछ इतने दिए हसरत दीदार ने धोखे वो सामने बैठे हैं यकी हमको नहीं और अब सामने परमात्मा बैठा हो तो भी यकीन नहीं आता पता नहीं कहीं फिर हमारी ही कल्पना धोखा न दे रही कहीं फिर हमने ही ना सोच लिया हो कहीं फिर हमने ही ये मूर्ति ना बना ली हो मिटने की तैयारी करो कल्पनाएं सजाने की नहीं प्रेमी को देखने की फिक्र छोड़ो अपने को मिटाने की फिक्र करो तुम्हारे मिटने में ही उसका दर्शन है प्रेमी की कला मरने की कला है ध्यानी की कला जागने की कला है मगर दोनों एक ही जखिले आते चौथा प्रश्न मीरा का मार्ग था प्रेम का पर कृष्ण और मीरा के बीच अंतर था पांच हजार साल का फिर यह प्रेम किस प्रकार बन सका कृपया समझाएं प्रेम के लिए ना तो समय का कोई अंतर है और न स्थान का प्रेम एकमात्र कीमिया है जो समय को और स्थान को मिटा देती जिससे तुम्हें प्रेम नहीं हो वो तुम्हारे पास बैठा रहे शरीर से शरीर छूता हो तो भी तुम हजारों मील के फासले पर हो और जिससे तुम्हारा प्रेम है वो दूर चांतारों पर बैठा हो तो भी सदा तुम्हारे पास बैठा है प्रेम एकमात्र जीवन का अनुभव है जहां टाइम और स्पेस समय और स्थान दोनों व्यर्थ हो जाते प्रेम एकमात्र ऐसा अनुभव है जो स्थान कि दूरी में भरोसा नहीं करता और न काल की दूरी में भरोसा करता है जो दोनों को मिटा देता है परमात्मा की परिभाषा में कहा जाता है कि वो काल और स्थान के पार है कालातीत जीसस ने कहा है कि प्रेम परमात्मा है इसी कारण क्योंकि मनुष्य के अनुभव में अकेला प्रेम ही है जो कालातीत और स्थानातीत है उससे ही परमात्मा का जोड़ बैठ सकता है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कृष्ण पांच हजार साल पहले थे प्रेमी अंतराल को मिटा देता है प्रेम की तीव्रता पर निर्भर करता है मीरा के लिए कृष्ण समसामयिक थे किसी और को ना दिखाई पड़ते हो मीरा को दिखाई पड़ते थे किसी और को समझ में ना आती हूं मीरा उनके सामने ही नाच रही थी मीरा उनकी भाव भंगिमा पर नाच रही थी मीरा को उनका इशारा इशारा साफ था यह थोड़ा हमें जटिल मालूम पड़ेगा क्योंकि हमारा भरोसा शरीर में शरीर तो मौजूद नहीं था बुद्ध ने स्वयं कहा है कि जो मुझे प्रेम करेंगे और जो मेरी बात को समझेंगे कितना ही समय बीत जाए मैं उन्हें उपलब्ध रहूंगा और जिन्होंने बुद्ध को प्रेम नहीं किया वो बुद्ध के सामने बैठे रहे हों तो भी उपलब्ध नहीं थे शरीर समय और क्षेत्र से घिरा है लेकिन तुम्हारे भीतर जो चैतन्य है समय और क्षेत्र का उस पर कोई संबंध नहीं वो बाहर है वो अतिक्रमण कर गया है वो दोनों के अतीत है जिस कृष्ण को मीरा प्रेम कर रही थी वो कृष्ण देहधारी कृष्ण नहीं थे वो देह तो पांच हजार साल पहले जा चुकी वो तो धूल धूल में मिल चुकी इसलिए जानकार कहते हैं कि मीरा का प्रेम राधा के प्रेम से भी बड़ा है होना भी चाहिए अगर राधा प्रसन्न थी कृष्ण को सामने पाकर तो यह तो कोई बड़ी बात ना थी लेकिन मीरा ने 5000 साल बाद भी सामने पाया ये बड़ी बात थी जिन गोपियों ने कृष्ण को मौजूदगी में पाया और प्रेम किया प्रेम करने योग्य थे वो उनकी तरफ प्रेम सहजी बह जाता वैसा उत्सवपूर्ण व्यक्तित्व पृथ्वी पर मुश्किल से होता है कोई भी प्रेम में पड़ जाता है लेकिन कृष्ण गोकुल छोड़कर चले गए द्वारका तो बिलखने लगी गोपियां रोने लगीं पीड़ित होने लगीं गोकुल और द्वारका के बीच का फासला भी वो प्रेम पूरा न कर पाया वो फासला बहुत बड़ा न था स्थान की ही दूरी थी समय की तो कम से कम दूरी न थी मीरा को स्थान की भी दूरी थी समय की भी दूरी थी पर उसने दोनों का उल्लंघन कर लिया वो दोनों के पार हो गई प्रेम के हिसाब में मीरा बेजोड़ है एक क्षण उसे सकना आया एक क्षण उसे संदेह न हुआ एक क्षण को उसने ऐसा व्यवहार ना किया कि कृष्ण पता नहीं हो या न हो वैसी आस्था वैसी अनन्य श्रद्धा फिर समय की कोई दूरी दूरी नहीं रह जाती दूरी रही ही नहीं आत्मा सदा है जिन्होंने प्रेम का झरोखा देख लिया उन्हें वो सदा जो आत्मा है उपलब्ध हो जाती है। जो अमृत को उपलब्ध हुए व्यक्ति हैं कृष्ण हों, कि बुद्ध हों, कि क्राइस्ट हों, जो भी उन्हें प्रेम करेंगे जब भी उन्हें प्रेम करेंगे तब भी उनके निकट आ जाएंगे वो तो सदा उपलब्ध हैं जब भी तुम प्रेम करोगे तुम्हारी आंख खुल जाती इस चिंता में मत पड़ो कि कैसे मीरा पांच हजार साल के बाद प्रेम कर पाई प्रेम को क्या लेना देना है सालों से रामकृष्ण मरते थे उन्हें गले का कैंसर हुआ था डॉक्टर ने कह दिया कि अब आखिरी घड़ी आ गई तो शारदा उनकी पत्नी रोने लगी रामकृष्ण का रुख मत क्योंकि जो मरेगा वो तो मरा ही हुआ था और जो जिंदा था वो कभी नहीं मरेगा और ध्यान रख चूड़ियां मत तोड़ना शारदा अकेली स्त्री है पूरे भारत के इतिहास में पति के मरने पर जिसने चूड़ियां नहीं तोड़ी क्योंकि राम कृष्ण का चूड़ियां मत तोड़ना तूने मुझे चाहा था कि इस देह को तूने किसको को प्रेम किया था मुझे या इस देह को अगर इस देह को किया था तो तेरी मर्जी फिर तू चूड़ियां तोड़ लेना और अगर मुझे प्रेम किया था तो मैं नहीं मर रहा हूं। मैं रहूँगा मैं उपलब्ध रहूंगा और शारदा ने चूड़ियां नहीं तोड़ी शारदा की आंख से आंसू का एक बूंद नहीं गिरी लोग तो समझे कि उसे इतना भारी धक्का लगा है कि वो विक्षिप्त हो गई लोगों को तो उसकी बात विक्षिप्तता ही जैसी लगी लेकिन उसने सब काम वैसे ही जारी रखा जैसे रामकृष्ण जिंदा रोज सुबह उन्हें बिस्तर से आके उठाती कि अब उठो परमस देव भक्त आ गए जैसा रोज उठाती थी भक्त आ जाते थे और उनको उठाती थी आगे। मसहरी खोल के खड़ी हो जाती जैसी सदा खड़ी होती थी ठीक जब वो भोजन करते थे तब वो थाली लगा के आ जाती बाहर आके भक्तों के बीच कहती कि अब चलो परम हंस देव लोग हंसते हो लोग रोते भी कि बेचारी इसका दिमाग खराब हो गया किसको कहती थाली लगा के बैठती पंखा चलती वहां कोई भी ना था अगर प्रेम की आंख ना हो तो वहां कोई भी ना था और अगर प्रेम की आंख तो वहां सब था प्रेमी इसलिए तो पागल दिखाई पड़ता है क्योंकि उसे कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं जो अब प्रेमी को दिखाई नहीं पड़ती और प्रेमी अंधा मालूम पड़ता है बड़े मजे की बात है प्रेमी के पास ही आंख होती लेकिन प्रेमी आंख वालों को अंधा दिखाई पड़ता है क्योंकि उसे कुछ चीजें दिखाई पड़ती हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती तुम्हें लगता है पागल है अंधा है शारदा सधवा ही रही प्रेम की एक बड़ी ऊंची मंजिल उसने पाई रामकृष्ण उसके लिए कभी नहीं मरे प्रेम मृत्यु को जानता ही नहीं लेकिन प्रेम की मृत्यु में जो मरा हो पहले वही फिर प्रेम के अमृत को जान पाता है प्रेम स्वयं मृत्यु है इसलिए फिर किसी और मृत्यु को प्रेम क्या जानेगा नहीं समय का और स्थान का कोई अंतर नहीं प्रेम सब फासले मिटा देता है एक ही फासला है और वो अप्रेम का है एक ही दूरी है वो अप्रेम की है जब तक तुम्हारे जीवन में अप्रेम है तब तक तुम सभी से दूर हो जिस दिन तुम्हारे जीवन में प्रेम जागेगा प्रेम का झरना फूटेगा तुम सभी के पास हो जाओगे और तुमने एक के साथ भी अगर प्रेम का नाता जोड़ लिया तो तुम पाओगे कि तुम्हें प्रेम का स्वाद मिल गया फिर एक से क्या जोड़ना फिर सभी से जोड़ लेना फिर सर्व से जोड़ा जा सकता है प्रेम तो पाठ है प्रार्थना का सितारों के आगे जहां और भी हैं, इसके अभी इम्तहा और भी हैं प्रेम तो पाठ है प्रार्थना का वो तो बारह खड़ी है फिर बड़े इम्तहान है आखिरी इम्तहान तो वही है जहां इस सारे अस्तित्व के प्रति तुम्हारा प्रेम हो जाता है सर्व तुम्हारा प्रेमी हो जाता है किसी एक को प्रेम करना ऐसे है जैसे खिड़की से संसार के सौंदर्य को झांकना फिर खिड़की से जिसने झांक के देख लिया वो खिड़की पर ही क्यों रुकेगा फिर बाहर का निमंत्रण मिल गया फिर चांतारे बुला रहे हैं फिर वो बाहर आ जाता है खुले आकाश के नीचे प्रेम का पाठ सीखा खिड़की के पास थे इसलिए खिड़की के प्रति सदा ही कृतज्ञता का बोध रहेगा भाव रहेगा गुरु के पास परमात्मा का पाठ सीखा जाता है प्रेमी के पास प्रेम का पाठ सीखा जाता है अनुग्रह रहेगा उसके सदा सदा के लिए लेकिन जल्दी ही उससे पार होना है और विराट चारों तरफ घेरा हुआ है क्या खिड़की से देखना आकाश को जब पूरा आकाश मिलने को संभव है उपलब्ध है पांचवा प्रश्न बुद्ध ने कहा है ध्यान का सतत अभ्यास करने वाले धीर पुरुष अनुत्तर योगक्षेम रूप निर्वाण को प्राप्त होते हैं क्या निर्वाण के भी प्रकार हैं? निर्वाण के तो कोई प्रकार नहीं जैसे फल जब पक जाता है तो एक क्षण में गिर जाता है गिरने में कोई प्रकार नहीं लेकिन फल के पकने के बहुत सीढ़ियां हैं। अध फल है अभी गिरा नहीं कच्चा फल है अभी गिरना बहुत दूर गिरने की यात्रा पर है गिरेगा तो फल एक क्षण में पक गया क्षण भी नहीं लगेगा फिर गिरने में सीढ़ियां नहीं है गिर तो एकदम जाएगा लेकिन गिरने के पहले बहुत सी सीढ़ियां कच्चा फल भी वृक्ष से लगा है अध फल भी वृक्ष से लगा है अगर हम वृक्ष से लगे होने को ध्यान में रखें तो दोनों में कोई भी फर्क नहीं फर्क इतना ही है कि अध फल पकने के करीब आ रहा है कच्चा फल बहुत दूर है मगर दोनों वृक्ष से लगे हैं निर्वाण तो एक ही क्षण में घट जाता है लेकिन एक व्यक्ति है जिसने कभी ध्यान नहीं किया कभी प्रेम नहीं किया कच्चा फल है वो भी अभी संसार में फिर किसी ने प्रेम किया किसी ने ध्यान किया वो भी अभी टूट नहीं गया है अभी वो भी पक के गिर नहीं गया है वो भी संसार में अगर संसार में ही होने को देखें तो दोनों संसार में लेकिन अगर उस भविष्य की घटना को हम ख्याल में रखें तो एक कुछ कदम आगे बढ़ा है गिरने के करीब और दूसरा भी बहुत दूर खड़ा है एक कच्चा फल है एक अध फल है बौद्धों के विचार में ध्यान की तीन अवस्थाएं हैं पहली अवस्था में शून्यता उत्पन्न होती है काम कुछ भी करते रहो भीतर एक शून्य भाव छाया रहता है जापान में उसे वो कहते हैं झिनमाई पहली अवस्था कभी कभी खुद को भी पता नहीं चलती वो अवस्था है, क्योंकि बड़ी महीन और सूक्ष्म है और अचेतन तल पर होती ध्यान करने वाले व्यक्ति को अक्सर हो जाती झिनमाई ही मतलब उसका इतना है कि वैसा व्यक्ति बाहर काम भी करता रहता है लेकिन बाहर उसका रस नहीं रह जाता बोलता है उठता है बैठता है दुकान करता है लेकिन रस उसका बाहर खो गया होता है बस कर रहा होता है किसी तरह कर रहा होता है कर्तव्य निभाता है सारा रस भीतर चला गया है और भीतर एक शून्य का अनुभव होने लगा है जिससे कुछ भी नहीं है एक शांति गहन होने लगी है ये पहली अवस्था है दूसरी अवस्था को जेन में सतूरी कहते हैं। दूसरी अवस्था तब है जब यह शून्य कभी कभी इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि शून्य का बोध होता है जागरण होता है अचानक एक क्षण को जैसे बिजली कौंध जाए ऐसा भीतर शून्य कौंध जाता है मगर ऐसी कौंध कौंधती है समाप्त हो जाती बिजली कौंधी थोड़ी देर को रोशनी हो गई क्षण भर को फिर रोशनी खो गई फिर अंधेरा हो गया सतोरी कई घट सकती हैं। फिर तीसरी अवस्था समाधि की है समाधि ऐसी अवस्था है बिजली जैसी नहीं सूरज के उगने जैसी उग गया तो उग गया फिर ऐसा नहीं कि फिर बुझा फिर उगा फिर डूबा ऐसा नहीं उग गया समाधि अंतिम अवस्था है फल पक गया समाधि उस क्षण का नाम है जो निर्वाण के एक क्षण पहले की है फल पक गया बस अब टूटा अब टूटा और तब फल टूट गया फल का टूट जाना निर्वाण है लेकिन इस निर्वाण तक पहुंचने में पहले ध्यान या प्रेम के माध्यम से एक शून्यता साधी जाएगी एक भीतर ठहरना आ जाएगा बाहर से हटना हो जाएगा ऊर्जा भीतर की तरफ बहने लगेगी बाहर एक तरह की अनाशक्ति छा जाएगी करने को सब किया जाएगा लेकिन करने में कोई रस न रह जाएगा हो जाए तो ठीक न हो जाए तो ठीक सफलता हो कि असफलता सुख मिले कि दुख बराबर होगा व्यक्ति ऐसे जिएगा जैसे नाटक में अभिनेता अभिनय करेगा बस ये संन्यास का पहला कदम है अभिनेता हो जाना करते सब वही है जैसा कल भी करते थे लेकिन अब ऐसा करते हैं जैसा अपना कोई लेना देना नहीं जरूरत है कर रहे हैं कल करते थे किसी गहरी आसक्ति और लगाव से अब करते हैं केवल कर्तव्य से फिर दूसरी अवस्था है जब कभी कभी झलके मिलेगी, अचानक द्वार खुल जाएगा अचानक तुम रूपांतरित हो जाओगे एक तल से दूसरे तल पर पहुंच जाओगे वो दिखाई पड़ेगा दूर का शिखर बादल हट गए हैं और गौरी शंकर का उत्तुंग शिखर दिखाई पड़ गया बादल हट गए और चांद दिखाई पड़ गया फिर बादल घिर गए ऐसा कई बार होगा जैन फकीर रिंझाई के संबंध में कहा जाता है तो उसे 1800 सतोरी अनुभव हुई समाधि के पहले अठारह भी सिर्फ प्रतीक है 18000 भी हो सकती तो कितनी ही बार झलक हो सकती लेकिन झलक सिर्फ खबर है इस बात की कि मैं करीब आ रहा हूँ करीब आ रहा हूँ लेकिन अभी आ नहीं गया हूँ मंजिल दिखाई पड़ने लगी है। फिर कई बार खो दी जाती है मंजिल क्योंकि मन के भाव वेग बदलते रहते हैं कभी ध्यान सद जाता है किसी दिन मन प्रफुल्ल होता है शांत होता है आनंदित होता है सद जाता है किसी दिन किसी दिन नहीं सदता चूक जाता है बड़ी दूरी हो जाती ऐसा कई बार पास आना और कई बार दूर होना हो जाता है लेकिन जिसको झलके मिलने लगी जरा जरा स्वाद आने लगा वो अब भटक नहीं सकता अब एक बात तो पक्की हो गई कि जिसकी तलाश है वो है जिसको खोजते थे वो कल्पना नहीं जिसकी तरफ चले थे वो चाहे मिले ना जन्मों जन्मों तक भी अब लेकिन है श्रद्धा का आविर्भाव होता है और जैसे ही श्रद्धा का विर्भाव होता है सतोरी धीरे धीरे समाधि बनने लगती श्रद्धा और सतोरी का जुड़ जाना समाधि है एक बात तो पक्की हो गई बिजली चमक गई अंधेरी रात में दिखाई पड़ गया कि रास्ता है और दूर मंदिर के कलश भी दिखाई पड़ गए फिर बिजली खो गई अंधेरा फिर हो गया लेकिन अब एक बात पक्की है कि मंदिर है उसके स्वर्ण कलश दिखाई पड़ गए एक बात पक्की है कि रास्ता है फिर टटोल रहे हैं अंधेरे में मिले न मिले कभी मिल भी जाए कभी फिर भटक जाए लेकिन रास्ता है मंदिर है अब चाहे जन्म जन्म लग जाए लेकिन हम व्यर्थ ही नहीं खोज रहे हैं। सत्य है परमात्मा है आत्मा है निर्वाण है और जैसे ही ये अनुभव होने लगता है कि है वैसे वैसे कदमों का बल बढ़ जाता है खोज की त्वरा बढ़ जाती सब कुछ दांव पर लगा देने की हिम्मत आ जाती फिर तुम तो मंदिर के द्वार पर पहुंच गए सूरज उग गया अब तुम द्वार पर खड़े हो सब सीढ़ियां पूरी हो गई ये समाधि की अवस्था है प्रवेश के एक क्षण पहले इसके बाद निर्वाण है इसके बाद फल गिर जाता है तुम प्रविष्ट हो गए द्वार पर भी कोई रुक सकता है द्वार पर रुकने का कारण वासना नहीं होती द्वार पर रुकने का कारण करुणा हो सकती बुद्ध के जीवन में उल्लेख निर्वाण के द्वार पर वे आ गए द्वार खोल दिया गया लेकिन वे पीठ फेर के खड़े हो गए कहानी है पर बड़ी मधुर है और बुद्धत्व के संबंध में बड़ी सूचक है द्वार पालने का आप भीतर आएं, हम कितने योगों से आपकी प्रतीक्षा करते कितने योगों से आपका निरीक्षण करते हैं कि प्रति कदम आप आते जा रहे हैं करीब बुद्ध ने कहा लेकिन मेरे पीछे बहुत लोग हैं अगर मैं खो गया शून्य में तो उनके लिए मैं कोई सहारा ना दे सकूंगा मुझे यही रुकने दो मैं चाहूंगा कि सब मुझसे पहले प्रवेश हो जाएं निर्वाण में फिर अंतिम में रहूं ऐसा होता है ऐसा नहीं है ऐसा हो नहीं सकता लेकिन यह महाकरुणा का प्रतीक कल में कहानी पढ़ रहा था कि यूदी फकीर की जो इससे भी मीठी जुसिया नाम का हसीद फकीर मरा वो स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है निर्वाण के द्वार पर वो भीतर नहीं जाता वो कहता भीतर जाके भी क्या करेंगे जो पाना था वो पा लिया और फिर अभी बहुत लोग हैं जिनको मेरी जरूरत है स्वयं परमात्मा चिंतित हो गया है कोई रास्ता नहीं झुस को समझाने का कि तुम भीतर आ जाओ परमात्मा सिंहासन पर बैठा है द्वार से झुसिया देख रहा है परमात्मा कहता है भीतर आ जाओ झुसिया कहता है क्या करेंगे देख लिया पा लिया अभी दूसरों को सहायता देनी जो मिला है उसे बांटना है मुझे यहीं रुकने दें मुझ पे दया करें द्वार बंद कर लें कोई रास्ता न देख कर परमात्मा यहूदियों की किताब तोरा अपने हाथ में रखे उसने किताब छोड़ दी वो किताब जमीन पर गिरी पुरानी आदत बस झुसिया भागा क्योंकि तोरा गिर जाए तो उसे उठाना चाहिए वो किताब उठाने गया दरवाजा बंद कर दिया गया तब से वो बाहर नहीं निकल पाया परमात्मा को तरकीब लगानी पड़ी तोरा गिराना पड़ा कहानी बड़ी मीठी है झुसिया वही रुक जाना चाहता था समाधि पर निर्वाण तक नहीं जाना चाहता था लेकिन कोई उपाय करना ही पड़ेगा समाधि पर कोई रुक नहीं सकता फल जब पक गया तो गिरेगा ही फल कितना ही चाहे पर रुकने का कोई उपाय ना रहा पक जाना गिर जाना है समाधिस्थ हो जाना निर्वाण हो जाना है पर निर्वाण के पहले ये तीन घटनाएं घटती हैं पहले एक सातत्य बनता है भीतर अचेतन मन में फिर चेतन में झलके आनी शुरू होती हैं फिर कोई द्वार पे खड़ा हो जाता है फिर सब खो जाता है फिर न जानने वाला बचता न जाना जाने वाला बचता न ज्ञाता न गेह न भक्त न भगवान फिर वही रह जाता है जो है कृष्ण मूर्ति जिसे कहते हैं दैट विच इज वही रह जाता है जो है निश्द अनिर्वचनी वही मंजिल है वही पाना है पाने के दो उपाय मैंने तुमसे कहे या तो प्रेम से संभव हो सके तो प्रेम का रास्ता बड़ा हरा भरा है वहां इंद्रधनुष हैं और फूल खिलते हैं और झरनों में कल कल नाद है और गीत का गुंजार है और नृत्य भी है अगर नहीं तो ध्यान का मार्ग है ध्यान का मार्ग थोड़ा मरुस्थल जैसा है उसका अपना सौंदर्य है उसकी अपनी स्वच्छता है उसका अपना विस्तार है लेकिन थोड़ा रूखा सूखा है वहां काव्य नहीं है हरियाली नहीं मरुधान नहीं पर प्रत्येक को अपने को ध्यान में रखना है कि उसको कौन सी बात ठीक पड़ेगी स्त्रण चित्त प्रेम के मार्ग से जा सकेगा और कई पुरुषों के पास स्त्रण चित्त है वे भी प्रेम से ही जा सकेंगे पुरुष चित्त ध्यान से जा सकेगा और कई स्त्रियों के पास पुरुष चित्त है वे भी ध्यान से ही जा सकेंगी इसलिए शरीर से स्त्री और पुरुष होने पर ध्यान मत देना अपने चित्त को पहचानने की फिक्र करना कहीं ऐसा ना हो कि तुम जा सकते थे प्रेम से और ध्यान की कोशिश करो तो फिर तुम सफल ना हो पाओगे तुम्हारे स्वभाव के विपरीत कुछ भी सफल नहीं हो सकता है इसलिए मार्ग पर साधकों के लिए सबसे बड़ी जो बात है वो यही जान लेना है कि उनका क्या प्रकार है और इसलिए गुरु अनिवार्य हो जाता है क्योंकि तुम कैसे पहचानो क्या तुम्हारा प्रकार है अपने से इतनी दूरी नहीं कि अपना निरीक्षण कर सको कोई चाहिए जो रास्ते से गुजर चुका हो कोई चाहिए जो तुम्हें दूर से खड़े होकर देख सके और पहचान सके और तुमसे कह सके कि तुम्हारा प्रकार क्या है क्योंकि सबसे बड़ी बात वहीं घटती है अगर प्रकार ठीक तालमेल खा गया तो जो जन्मों में नहीं घटता वो क्षणों में घट जाता है और अगर तुम प्रकार के विपरीत चेष्टा करते रहे तो जो क्षणों में घट सकता था वो जन्मों में भी नहीं घटता है मेरे अनुभव में मेरे देखने में तुम अपने पापों या कर्मों के कारण इतने नहीं भटकते हो जितना गलत विधि चुनने के कारण भटकते हो अनुकूल को चुन लेना बड़ा आवश्यक प्रतिकूल को चुनना ऐसा ही है जैसे कोई गुलाब का फूल कमल होने की कोशिश कर रहा हो वो कमल तो हो ही ना पाएगा गुलाब भी ना हो पाएगा क्योंकि कोशिश में सब ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी गुलाब का फूल गुलाब ही हो सकता है कमल का फूल कमली हो सकता है मगर ना तो कमल का सवाल है ना गुलाब का असली सवाल खिल जाने का है प्रेम से खिलो कि ध्यान से खिलो कोई फर्क नहीं पड़ता आखिरी हिसाब में खिल गए बंद बंद ना मर गए बंद बंद मरे तो वापिस आना पड़ेगा खिलकर मरे तो वापसी नहीं जो खिल के गया वो सदा के लिए गया वो फिर स्वीकार हो गया इसलिए तो हम परमात्मा के चरणों में जाके फूल चढ़ाते वो सिर्फ प्रतीक हैं कि उसके चरणों में केवल वे ही स्वीकार होंगे जो फूल की तरह खिल के जाते जो बीज की तरह ही है उनको तो वापस आना पड़ेगा निर्वाण का अर्थ है खिल जाना जो भीतर था वो प्रकट हो गया जो अनभिव्यक्त था वो अभिव्यक्त हो गया जो गीत अन गाया पड़ा था वो गा लिया गया जो नाच अन नाचा पड़ा था वो नाच लिया गया जिस दिन भी तुम्हारी नियति पूरी हो जाती तुम सौरभ से भर जाते हो तुम्हारी पकड़ियां खिल जाती उसी दिन तुम स्वीकार हो जाते तुमने अर्जित कर लिया मोक्ष तुमने कमा लिया मोक्ष अस्तित्व अपनी बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करता है सारा अस्तित्व उत्सव मनाता है जिस दिन एक व्यक्ति भी बुद्धत्व को उपलब्ध होता है क्योंकि सारा अस्तित्व सदियों तक प्रतीक्षा करता है तब कहीं करोड़ों लोगों में से कोई एक पहुंच पाता है और सभी पहुंचने के हकदार थे सभी पहचने को ही हैं, सभी को पहुँचना ही चाहिए दुर्भाग्य है कि लोग न मालूम दूसरे कामों में उलझ जाते हैं व्यर्थ के कामों में उलझ जाते हैं सार को नहीं पहचान पाते आसार को नहीं पहचान पाते बुद्ध कहते हैं जिसने सार को सार की तरह जान लिया असार की को असार की तरह जान लिया वही वही उपलब्ध हो पाता है आ जितने